कि मैंने, मैंने पूरी, पूरी रात पूजन कच्छ में टहलते हुए गुजारी थी और, और चौहान को रात रात भेज करके मैंने एक यंत्र देकर के भिजवाया था कि चौहान इस चीज को धारण करा देना उनकी उस उस घटना से रक्षा होगी और वास्तव तो में उस घटना में उनको जहां पर बुलाया गया जहां पर पूरे खणयंत्र रचने की बात की गई थी उन्हें वहीं का एक उनका सहायक बन गया और जाकर उनको रात में जाकर के बताया जाकर देखो तुम्हारे मरने के लिए यहाँ प्रोग्राम बन रहा है और रातों रात वहां से हट करके आए उन्होंने खुद कुछ हो चल रही है दुबे जी साक्षी है कि मैंने उनको बैठाल करके जितना वो मुझे बड़े भाई थे शिव से जरूर थे मगर चूंकि मैं उनका आदर मान सम्मान करता था चूंकि पिता के बाद उन्होंने बचपन में हम सभी लोगों का भाईयों का मार्गदर्शन किया है मैं छोटा था मैं उन्हें मैंने उन्हें अवश्यकता से ज्यादा डाटा अवश्यता से ज्यादा कहा कि तुम मुझे भी बदनाम करोगे जो कुछ होने वाला है मैंने कहा कि वह दो रास्ते हैं तुम्हारे पास या तो तुम इस पीरियड में उस व्यक्ति को किसी तरह ऐसे कोई प्रकार रचाकर उसको जेल के अंदर भेज दो तो तुम बच जाओगे अगर बचना चाहते तो दो रास्ते है या तुम आश्रम इस के पहले तुम आश्रम में चले आना मैंने डेट बताया कि आश्रम चले आना नहीं तो तुम मुझे भी बदनाम कराओगे यही शब्द मेरे थे संबोधन से दुबे जी से मिल सकते मगर वहां गए जिस तरह कुछ होना था तब यहां फोन भी नहीं लगा था अगर फोन लगा होता तो मेरी हो रही होती उन चिंतनों को बिचारों की की तो को, को आप पकड़ तो नहीं पाएंगे उसके पहले उनकी डायरी देखे मैंने चैतनता का प्रवास देना शुरू कर दिया था उन्होंने डायरी में एक जगह लिखा है कि मैंने सूक्ष्म का एहसास किया है मैं मृत्यु की तैयारी कर चुका हूं मृत का भय त्याग चुका हूँ मगर मृत तो तो तो मेरी आया तो मानना लेना कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं उसका उन्होंने घटित हो सकता है उन्होंने कहा था कि मैं मृत्यु तो की तैयारी कर, कर, कर चुका हूं चेतन थे चुकी स्वाभाविक जब ध्यान में बैठते थे जिस बिंदु पर उनके गोली तो लगी थी उस बिंदु पर उनके महीनों पहले से दर्द शुरू होने लगा था ये सब परिवार के लोगों को भी मालूम मुझे भी कई बार कह चुके थे मैं जानता था किस लिए दर्द हो रहा है ये ग्रंथियां आपकी परबस आपके कहीं चोट लगने वाली होगी वो ग्रंथियां आपको संकेत करती आप है जिस कि, तरह कहते हैं कि किस तरह अगर अंग फड़कने लगे तो क्या होता है इन सब चीजों का प्रभाव होता है मगर आज समाज नहीं मानता इसलिए आपको कई बार अंग फड़क किस लिए रहा है प्रभाव किस लिए पड़े और जब चैतन को योग्य होता है तो मेरा कौन सा अंग फड़क रहा है उसका क्या प्रभाव होगा उसमें अंशमात्र फर्क नहीं आएगा अगर मेरे द्वारा कहीं छीक आ जाती है तो उसका परिणाम क्या होगा वो एक सत्य होगा मगर जहां जड़ता होती कई बार बीमारी वजह से आ जाती कई बार स्वाभाविक स्थिति आ सकती है मगर इनका बहुत अधिक प्रभाव होता है मेरे अंदर यदि मैं किसी बात का निर्णय लेने लगूं एक साथ मेरे सभी अंग कार्य करने लगेंगे जो ध्यान चंदर एक साथ सो चीजों से एक साथ चिंतन होता है ध्यान में जाकर भी चिंतन किया जाता है कि यह कार्य मेरे लिए उचित होगा ऐसा करूं या ना करूं, इस व्यक्ति को ऐसा आशीर्वाद या ना दू इसका ऐसा चिंतन करू या नू इस व्यक्ति को नजदीक बुलाऊ या बुलाऊ यदि मैं गलत सोच रहा हूंगा तो ध्यान चंदर जो निर्णय लूंगा वो अलग बात है मेरे सभी अंग अपने आप कार्य करने लगे कुछ कहने देखो सभी शरीर कार्य करने लगेगा एक सेकंड नहीं लगेगा तत्काल छीक आ जाएगी सभी का चैतन हम कोशिकाओं को चेतन तो करें, तब हमको अनुभव होने लगेगा और जैसा होगा वैसा होगा उनमें जाकर फिर हम दिव्य दर्श्य अगर ऐसा हो रहा है तो हम फिर ध्यान में जाकर उस गहराई पे उन चीजों को पकड़ सकते हैं मैंने स्पष्ट उन्हें बताया था एक नहीं आने को प्रमाण बैठे हुए हरियाणा के दो सदस्य बैठे जिनके एक्जेक्ट डेट मैंने बताया कि इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु होना उसी तारीख को मृत्यु हुई मगर ये लक्ष्य मेरा नहीं मिल गया यह सब स्वाभाविक गुण है मगर मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं चमत्कार दिखाता फिर आपको विश्वासों से भी जो बार बार कह देता हूं सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है पूर्णत तो का तात्पर्य नहीं होता कि उसका दुरुपयोग किया जाए पूर्णत मुझे जिस चीज के लिए मिला सूक्ष्म जगत में मेरे संबंध प्रकट सत्ता सूत्र जुड़े हुए हैं ने मुझे जुड़ा, मगर भौतिक जगत मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है सभी व्यक्ति मर्यादाओं में जीवन जीते हैं। आप राम का जीवन देखे कृष्ण का जीवन देखे विष्णु के अवतार थे, अब आप करने लगे कि के थे। चाहे तो सब कुछ कर सकते थे दफरथ को क्यों नहीं बचा लिए बनवास क्यों जाना पड़ा अपनी माँ के ही चिंतन को क्यों नहीं मोड़ दिए आप कुछ आप अपने शब्द देने लग जाते हैं वहीं पर आप नुनता करते हैं प्रकट क्या चाह रही वह किस कर्म को करने माँ ने मुझे किस लिए भेजा है क्या चमत्कार दिखाने के लिए भेजा है कि जगह जगह जो अस्पतालों में जा जा के दौड़ता फिर कि जो मरने जा रहे हैं उन्हें जीवन दान देता फिर मुझे माने आत्मचेतना जगाने के लिए भेजा है आत्म कल्याण करने के लिए भेजा है आत्मा वह जो पड़े हुए आवरण उन्हें हटाने के लिए भेजा है मैं वही कार्य करूंगा जो मुझे करना चाहिए मैं आपके कहने से नहीं करूंगा मुझे जितना चिंतन कब कहां देना है कब किस तरह की घटना उपस्थित करना है किसे लाभ देना किसे नहीं लाभ देना है मेरे जीवन में भी संघर्ष आएंगे तो मुझे किस तरह से तय करना चुकी यही मनुष्योचित कर्म है जिस तरह राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का पालन राम से माचरण वही तो सीखते हैं क्या उनका उनके उन्होंने जिस तरह संघर्ष उठाया उनका जिस तरह भाइयों का प्रेम था जिस तरह जीवन में संघर्षो के बीच उन्होंने अपने रास्ते को तय किया उन्हें से तो हम आचरण सीखने के समाज को बात कही जाती है तो समाज के लिए आते, आते हैं थे थे समाज आगी समाज आगी के लिए जो उचित हो उसी थो तो तरह का अपना जीवन निर्वाह करते हैं वो चाहते तो अपनी पत्नी का हरण क्यों होने देते आप तो आज कम से कम तब नहीं लोग उतना हो सकता मानते हो आज तो आप भगवान मानते हैं आप तो आप विष्णु का अवतार स्वीकार करते हैं अतः प्रकृश सत्ता किससे क्या चाहती है यह चैतनता मेरे लिए है कि मैं, मैं किसको नजदीकता दूं किसे नजदीकता न दू किसे, न दू, किसे मुझे लाभ देना है इसका आंकलन करने के लिए मेरी पास अपनी क्षमता मेरे सामने जब मेरे लक्ष्य में जहां भौतिक जगत फैल होने लगे भौतिक सामर्थ्य फैल होने लगे वहां मुझे कब किस चीज की सहायता लेना है कब किस चीज की सहायता नहीं लेना है मेरे सोचने की बात है मुझे कितना आवश्यक है कितना आवश्यक नहीं है अंत किस चीज उन क्षेत्र में लग जाओ तो फिर आपको करने का आश्रम तत्काल बन जाना चाहिए एक बार मुझे आशीर्वाद फेंको एक मिनट के अंदर आश्रम मंदिर बनकर तैयार हो जाए हम जैसे कर्म करेंगे किस प्रकार से करेगा प्रकृति ने किस भेजा उन मर्यादाओं में बंद करके कार्य करता है इसलिए आपका गुरु ज्यादा जानता कि मुझे किस तरह से आपसे संबंध बनाकर रखना किस तरह से कभी लाभ देना कभी लाभ नहीं देना उसके लिए वही रास्ता जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आत्मसजा प्राप्त करने के लिए भाव पक्ष जागृत करें भक्त ज्ञान और आत्मशक्त की कामना रखें ओम और मां का सहारा लें, अन्य मंत्र तो आपको प्रकृति सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ले लें लेना मगर अपने आप के शोधन के लिए ओम और मां का मंत्र का, का जाप करें और ध्यान में बैठने का अभ्यास करें ध्यान में आपको अज्ञात चक्र के शरण में जाना है अज्ञा चक्र जो राजा चक्र होता है तीसरा नेत्र कहलाता है यदि आप अज्ञा चक्र में ध्यान लगाए तो किसी चक्र में ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं उन चक्रों में क्या थिरकन होती आपको एहसास होगा उधर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं जब कहते हैं यदि हम राजा की नजदीकता प्राप्त कर ले तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है हमको। अपने आप सबसे संबंध जुड़ जाते हैं तो राजा से संबंध जोड़ने का आज्ञा चक्र पे जब हम अज्ञा चक्र पर अपना प्रवेश करते हैं आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने का निश्चय अज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने का अभ्यास करो शांत चित्त जिस आसन में आपको बैठना उस आस में बैठ जाओ पैरों में तकलीफ है अगर बहुत ज्यादा तो पहले चित्त आसन लगाने का अभ्यास करने चाहिए धीरे धीरे अभ्यास पड़ जाता है नैर फैला भी होते मगर मेरदंड को सीधा रखो अपने आप शांत होते चले जाएंगे रास्ता एक अगर इनके माध्यम से जाओगे तो भटकोगे अज्ञा चक्र के माध्यम से इनको खींचना चाहोगे तो चैतनता आएगी दिव्यता आएगी और आपकी प्राणवायु धीरे धीरे अज्ञा चक्रिकेगी आप नृत्य कम से कम पांच मिनट दस मिनट हर व्यक्ति बैठने का अभ्यास करें मजदूर भी अगर वो बैठेगा तो उसके कार्य काउंड करने की क्षमता बढ़ेगी पांच मिनट लगता है कि, कि आपको किसी मंत्र का जाप करना ना जानते अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप गुरु मंत्र मां के मंत्रों को जाप करते जाएं जाप करते जाएं और धीरे धीरे उन मंत्रों का जाप भी रोक दे चूंकि अज्ञा चक्र की जब हम गहराई में जाते हैं तो यह मंत्र शब्द लोप हो जाते हैं चूंकि स्थूल से जब सूक्ष्म जगत की ओर जाते हैं तो यह शब्दों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है वहां की भाषा अलग है वहां के शब्द अलग है वहां की चेतना तिरंगों के माध्यम से कुछ कार्य होता है अंतरंग योग जागृत हो जाता है उसमें आप धीरे धीरे कर मंत्रों को जाप करते करते मंत्रों को धीमा करते करते चले जाएं और धीरे धीरे मंत्रों को रोक दे आप जिस जीफ पोजिशन बैठ सके अपनी केवल मेरुदंड को सीधा रखें केवल स्थल जगत के परे क्या है केवल यह देखने के प्रयास करो कि जब स्थूल है तो सूक्ष्म जगत होगा निश्चित ध्वनि है कहीं आ रहे तो ध्वन से परे कि ध्वनि समाप्त हो जाएगा ऐसा भी कोई ना कोई बिंदु जरूर होगा कहीं भी कोलाहल मच रहा तो कोलाहल से परे शांति भी कोई जगह जरूर होगी तरह जिस तरह स्थूल जगत है तो स्थूल से बड़े सूक्ष्म निश्चित रूप से है और जो निश्चित रूप से है उसका एहसास तभी कर पाएंगे जब से मां की, की, की छब का ध्यान करें मगर जब उस बिंदु पर जाए के बाद एक बहुत लंबा अंतराल चल है तो बार बार इनका ध्यान करना पड़ेगा आपको पहले गुरु की छबके हो सकता है प्रकाश पुंज दिखाई दे प्रकाश के किरण दिखाई दिखाई दे कोई ऐसी इस तरह की चेतना तो कहीं कहीं एकदम चीजें देने लग अनुभूति तो आपको आने मगर उस चीज में आप उन पे भटके नहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा ध्यान लगने समाध कह देते समाज समाज तो जीवन की शून्यता है तो ये प्रथम चरण इसका तात्पर्य नहीं कि जीवन की शून्यता तो तो जी पहले आप शून्यता में जाए और शून्यता में जाकर नवीन शिष्य का जन्म होता है उसी के बाद हमारा सूक्ष्म जागृत होता है उसी के बाद हमारा कारण जागृत होता है उसी के बाद हमारी चेतनता थी क्या फिर हम दूसरे लोग से सूक्ष्म जगत से हमारे संबंध जुड़ने लगते हैं वहां हमारा सूक्ष्म सक्रिय होने लगता है तो पहले तो हमको सूक्ष्म को तो प्राप्त करें अगर आप पहले अनुभूतियों को प्राप्त कर लेंगे सूक्ष्म में मिल जाए देवी देवता हमको दिखाई देने लग जाएं छोटी मोटी कोई झलकिया मिल जाए तो उनमें लिप्त रहो बार बार उन झलकियों को देखने के लिए अभ्यास करें क्योंकि लिप्ता होने कहा तलवार के धार में चलना आसान है साधना पथ में चलना आसान नहीं अगर आप उनमें लिप्त होने लग जाएंगे तो आगे के मार्ग से आप वंचित हो जाएंगे आप ऊर्जा उसी तरह जुड़ने लगेगे और दृश्य आपको किस तरह की दिखाई दे सकते हैं वो दृश्य सत्य भी हो सकते हैं सत्य भी हो सकते हैं क्योंकि सत्य आप तभी जब तक आपका सही द्रव्य क्या है वो द्रव्य तभी जब तक आपका पूरा अज्ञा चक्र जागृत नहीं होगा तब तक आपको सही द्रव्य नहीं मिल सकते संकेत मिलेगा मिलेंगे कुछ संकेत मिलेंगे मगर सत्या जरूर होगा कि अलौकिकता है कुछ स्थल से परे है जो मैं देख रहा हूं कुछ स्थूल से परे है जिसका मुझे एहसास हो रहा है और वह बार बार आपको खींचने लगेगा तो उन चीजों में केवल आपको अग्ञा चक्र में ध्यान लगाने की जरूरत है कुछ केवल शून्य वक्त अभ्यास करके देखे आपकी कार्य क्षमता जागृत होगी आप किसी भी परिस्थिति में रहा करें सभी के लिए सहायक है बिजनेस हो सर्विस में है किसी क्षेत्र में हो आप पांच मिनट ध्यान लगाने का भाव तो देखें आप देखेंगे आपके अंदर कार्य क्षमता केवल पांच मिनट आपको कुछ नहीं करना अज्ञात चक्र पे ध्यान लगाए सुनवत अपने आप को ले जाना है सुनवत ले जाने के पहले एक दो बार मंत्र जाप करते हुए भी जा सकते हैं ओम मां का उच्चारण करें ओम माँ का उच्चारण मा करने बाद आप चाहे जिस पोजिशन में हाथ रख ले प्रारंभ में अगर आप हाथ बहार ध्यानवान के मुद्रा को मुद्राएं की यानी कोई और पत्रकार से मैं भी नहीं जाना चाहूंगा आप किसी पोजीशन में बैठ जाए जिससे आपको हाथों का अच्छा रिलैक्स मिले हाथों में ज्यादा दर्द न हो जिस पोजीशन में आप बैठ सके उस पोजीशन बैठ करके अगर बीच में प्रारंभ में हाथों का चुकी सभी इन्हीं से हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है पूरे शरीर के ग्रंथियां हमारे हाथों में है पैरों में जुड़ी हुई है तो प्रारंभ में अगर आप ध्यान में बैठे तो अगर दोनों हाथों को समेट करके बैठेंगे तो इनसे आपको ज्यादा तरप्ती मिलेगी किसी मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है जो वही चीज मुद्राओं में भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे मगर मुद्राओं का ज्ञान जरूरी है मुद्राओं का भी लाभ मिलता है जिस तरह मंत्र जाप का लाभ मिलता है सामान्य अवस्था में दोनों हाथों को ऐसे बांध लें दोनों हाथों को बांध के सामान्य अवस्था में रख लें हाथों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाकर न रखें चूंकि जब आप ध्यान में जाएंगे तो हाथों का भी बोझ आप आपको नजर आएगा चूंकि आपको शरीर को शिथिल छोड़ना इसलिए पूजन में कहा जाता है कि सभी वस्तु ढीले पहना करें टाइट जींस वगैरह पहन के बैठे तो आपको चूंकि उसमें धीरे धीरे जब आप ध्यान बैठे तो आपके शरीर में कुछ हल्की सी आएगी जिस तरह आपके काम क्रोध जीजे पैदा होते हैं तो क्रोध में शरीर में आवेश आता है काम में कामेंद्रिया चेतन होती हैं उसी तरह जब आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे तो सुशुभा नारी आपकी कोशिका में आप देखेंगे देखेगा तरतलाहट की आवाज कई बार आएगी कई बार आपको लगेगा मेरे अंदर हो क्या रहा है मेरे अंदर के शरीर में चैतनता कैसी आ रही है सभी कोशिकाएं अपने आप खींचने लगेगी आपको लगेगा कि आप स्वतः जो आपका शरीर का स्वाभाविक स्थिति है उससे दो इंच आपका शरीर बढ़ रहा है आपकी उधर चैतनता आती चली जाएगी मगर उसमें आप पता भी है कि आप हाथों के टांग रखे तो आपका ध्यान इंच जो बटेगा आप जिस आसन में बैठ सके उस आसन बैठ जाए कपड़े वस्त कहीं कहीं पर टाइट हो चुके किसी जगह वस्त टाइट फंसने लगेगा तो आपका ध्यान बाधित होने लगेगा आसन जब भी आप लगा के बैठे तो आसपास किसी ऐसे ऊंचे आसन में बैठ जाए कि आपको गिरने का भय भी न रहे क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कई बार आपको ऐसा भय हो जाएगा कि कहीं ध्यान की गहराई भी जाकर मैं गिर तो नहीं जाऊंगा जो प्रारंभ में ऐसा होता है और बैठना भी नहीं चाहिए कई बार ऐसा हो भी सकता है कि प्राणवायु जब आप चैतन होगी तो स्थल का बैलेंस अगर आपका सही नहीं तो कई बार आप लुढ़क भी सकते हैं किसी प्रकार किसी तरफ को मगर जब वो पकड़ आने लगती है तो ऐसी चीजें नहीं होती कई बार अचानक किसी कोई ग्रंथ आपको झटके से जंप भी कर सकती है क्योंकि प्राण वायु आपने कितना खींचा ब्लड का सर्कुलेशन किसी अंग में अचानक प्राण की छूटी थोड़ी सी तो अचानक झटके से वहां पहुंच सकती है कई बार जो हमारे जो सेल होते हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं कई बार सेल कुछ चार्ज होते हैं कुछ डिस्चार्ज होते हैं सामान्य अवस्था में उनको हम पकड़ नहीं पाते तो केवल सामान्य अवस्था में बैठ जाएं? आप लोग ध्यान की बात जानना चाहते हो ध्यान का जो प्रारंभ है उस प्रारंभ से आगे आकर आप सतह बढ़ते चले जाएंगे में सिर्फ शून्यता की ओर अपने आप को ले जाएं। आदत तो डाले पहले शून्य बनाना तो सीखे और जब आपको लगने लगे मेरे हमारी इतनी पकड़ हासिल होने लगी है कि हम बिल्कुल शून्य चले जाते हम तो किस चीज का भार नहीं भूल जाता कई बार कि हम पूजाम तो दस मिनट के लिए बैठे थे घड़ी हमने देखा रहे तो आधे घंटे निकल गए अभी आपको दस मिनट बोझ नजर आता है कि लगता है कितनी देर हो गया पूजन माला कर जाप करते करते कितना समय हो गया आधे घंटे हो गया दो घंटे हो फिर आप सोते ही देखेंगे आपको भा नहीं भूल जाएगा कि आप लगेगा अरे हमने तो खड़े दे थे देखा नहीं तो तो पांच मिनट के लिए हम बैठे थे और ये तो आ, पांच मिनट के लिए हमने आंखें बंद की थी और तब तो, तो आधे घंटे निकल गया न हमें पैरों में दर्द हुआ ना कोई चीज ये स्वाभाविक लाभ आपको मिलने लगेंगे मगर उन चीजों के लिए आपको अभ्यास करना पड़ा इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है जो मैं बताता हूं उसको एक कां सुन के दूसरे कांश से निकाला मत करे बहुत कम समय बता रहा हूं ज्यादा समय दोगे ज्यादा लाभ प्राप्त करोगे मगर मैंने कहा है कि भावपक्ष सद जागृत करके रखो संकल्प है लोग कि हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाए उससे हमारे प्रकृति के रिश्ते वास्तविक रिश्ता है जिस तरह माता पिता के रिश्ते से हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता वो जन्म देने वाले जब तक ये शरीर है हमारे माता पिता का रिश्ता नकारे भी तो नकार करके हम अज्ञानता से नकारेंगे उस तरह उस प्रकट सत्ता हमारी आत्मा और परम सत्ता का जो रिश्ता है उससे हमारे जीवन में भौतिक जगत में कुछ भी हो जाए चूंकि भौतिक जगत से रिश्ता हमारा नहीं जुड़ा हुआ है आत्मा और परम सत्ता का रिश्ता जुड़ा हुआ है उस रिश्ते में भटकाव न आने दें कोई भी समस्या आ जाए कुछ भी सर्वस्व नष्ट हो जाए उस रिश्ते को उसी तरह बढ़ाने का अभ्यास करे वह अटूट भाव लेकर के भक्ति लेकर के ओम और माँ का उच्चारण को माध्यम बनाए कुछ ना कुछ समय किया करें दस बार पंद्रह बार बीस बार इक्कीस बार जितने बार कर सके जो समय दे सके कुछ बार अन्य मंत्रों में दे और उसके बाद ध्यान का अभ्यास जरूर करें क्योंकि आप लोग मैं कहता हूं मगर आप लोग ध्यान का अभ्यास नहीं करते कभी खाली समय पर आप कुर्सी में बैठे आप ही बैठे थोड़ा भी समय लगता पीछे टेक लगा पेट की हल्की सी और थोड़ा सा अज्ञात चक्र पर पैरों की नीचे से कमर से नीचे के भाग को जिससे आराम मिले कुर्सी में बाहर भी आप पैर फैलाए तो उससे चल जाएगा मगर थोड़ा सा अगर पीट कुर्सी में भी टेक लें तो थोड़ा सा पीछे को चैतन्यता दे करके आप देखें कि अगर आप थकावट में किसी जगह हो तो आप एक मिनट को केवल ध्यान दे देंगे थोड़े देर उड़के तो आप थकावट आपकी दूर होगी यह सहजता से होता आपको कोई चीज कोई बाप का कोई व्यक्ति उठा रहा हो आप स्वता क्या ध्यान से उठा रहे चीज गिर ना जाए कोई भरी बाल्टी उठा देखो पानी ना चले ध्यान से थोड़ा सा करना इसका मतलब ध्यान में कोई ना कोई खासियत जरूर है जानते आप सब हो मगर कोई गहराई की ओर नहीं बढ़ते हर बात को ध्यान से करने के माता पिता भी बच्चों को सोचते हैं ऐसा ध्यान से करना पढ़ाई थोड़ा ध्यान से करना पर्चा ध्यान से देने जाना चलना साइकिल ध्यान से चलाना मोटरसाइकिल ध्यान से चलाना सैकड़ों बार आप सुनते हैं मगर मैंने वही चीज कहा कि माँ कहते हैं की गहराई में नहीं जाते ध्यान शब्द का सभी लोग उपयोग करते हो मगर आंशिक उपयोग करते हो और जब आंशिक उपयोग का आपको फल मिलता कि आप गाड़ी ध्यान से चलाते हो सकुशल चली जाती है असंतुलित चलाते हो एक्सीडेंट होता है तो ध्यान की सीमाएं क्या है आपने क्यों नहीं जानना चाहा? ध्यान की गहराई क्या है आपने क्यों नहीं पकड़ना चाहा? बाहर क्यों भी लगते हो बाहर क्यों तड़पते हो संबंध हमें प्रकट सत्ता से जरूर बनाना है संबंध हमें गुरु से भी बनाना है मगर पहले अपने आप से तो संबंध बनाएं, अपने आप से जितना प्रभाव संबंध बनाएगा उतना रिश्ता हमारा गुरु प्रकट सत्ता से स्वाभाविक जुड़ता चला जाएगा क्योंकि गुरु और प्रकट सत्ता में तो आपसे संबंध बना रखा है आपने आवरण डाल रखे उतना आप गुरु को समझ नहीं पा रहे आपने आवरण डाल रखे उतना आप प्रकट सत्ता को समझ नहीं पा रहे है आपके अंदर आवरण पड़ा है आप प्रकट सत्ता को देख नहीं सकते तो उनके लिए अभ्यास करें जो मेरे द्वारा रास्ते बताए जाते हैं कि ध्यान में बैठने का प्रयास करें पत्रिका का प्रकाशन हुआ धीरे दिर धीरे करीजों के विस्तार चुके एक लंबा विस्तार है कि अग्ञा चक्र में किस तरह ध्यान लगाए और गहराई में किस तरह उससे किस तरह के विकार पैदा होंगे किस तरह विचार पैदा होंगे किस तरह अच्छे द्रव्य आएंगे किस अवस्था तक किस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं किस अवस्था के बाद किस तरह के दृश्य दिखाई दिखा देते हैं मगर उसके लिए आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करें आप नशा कर रहे हैं शराब रहे हैं सब कर रहे हैं ध्यान बैठेगा आपको लाभ नहीं मिलेगा चूंकि मनुष्योचित जीवन आहार विचार व्यवहार उनमें सब में परिवर्तन हो जड़ चेतन जीव जीव को सिर्फ जीव का भक्षण करेगा तो अपराध कहलाता जीव को चेतन तत्व का भक्षण करना चाहिए चेतन तत्व कहते हैं जिसे गेहूं जितने फल हैं, अन्य के दाने हैं, जिस तरह हम जड़ का जड़ का पत्थर और मिट्टी नहीं खा सकते जीव जुड़ा हुआ है जड़ चेतन और जीव जहां तो चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है चेतन तत्व तो जैसे गेहूं में चेतन तत्व छिपा रहता है बीज बोते अंकुरित होता फल होता बढ़ता है किस तरह एक पेड़ से पौधा बढ़ता है फिर फल लगता है यह चेतन तत्व में समाया हुआ है तो हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर हम फलों का सेवन करेंगे सब्जियों का सेवन करेंगे सात्विक भोजन आहार करेंगे तो हमें उस चीज का लाभ प्राप्त होगा अगर हम जीव होकर जीव का ही भक्षण करेंगे तो हम पतन के मार्ग में जाएंगे क्योंकि हम जीव जीव की हत्या करने लगेगा तो हमारी चेतना तरंगे अपने आपदपति चली जाए, हमारी सुषमा अपने आपदपति चली जाए चूंकि प्रकृति ने मार्ग ही नहीं दिया तो उस मार्ग में जाने का तात्पर्य आप प्रकृति से विपरीत तो जा रहे हैं इसी तरह जो चेतन तत्व है वह जड़ से खाद पानी खींचता है वह जड़ का सहारा लेता है ये सब एक दूसरे से बधे हुए विस्तार के चिंतन है मगर इनकी गहराई एक लंबी है मगर इनको थोड़ा सोचने समझने का प्रयास करें नफा मुक्त जीवन जी मांसाहार मुक्त जीवन जी फिर आप ध्यान लगाएंगे तो आप स्वतः देखेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा अज्ञा चक्र राजा चक्र होता है इस पर कुमकुम का तिलक लगा करके रखें यदि आप कुम का तिलक लगा रखेंगे, फिर के रखेंगे इसे आच्छादित करके रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फलप्रद होगा ये छोटे जिस तरह बूंद बूंद से घट भरता है इस तरह जब सभी बिंदु को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होने लगता है अज्ञा चक्र पर कुम का तिलक लगाए यदि ऐसे किसी विभाग में कोई सर्वे में जहाँ परहेज हो तभी इन चीजों को रोके नहीं जिस चीज का हो सके अगर कुंम आपको नहीं फूट करता कि तो किसान चंदन का तिलक लगा सके मगर कुछ न कुछ तिलक का उसे इसीलिए तिलक लगाया जाता था पहले कर्मराणी ब्राह्मण या जो पुजारी रहा करते तिलक थे तिलक लगाते तो मात्र इसी लगाते थे क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान था मगर फिर वो तिलकधारी पंडित ही होते चले गए और बाकी उन चीज का ज्ञान न रहा तिलक लगाया कि जाता अज्ञा चक्र को प्रभाव बनाने का प्रयास नहीं किए इसल तिलकधारी बन करके न रह जाना